उतर न दे दुसह रूफी लघ्नचित तब जनु बाघिन भूखे व्याधि असाध जानतीन त्यागे चली कहत मति मंदय भाग्य राज करत यव बिगोय किन्नसी यस जस कर इन कोई बिल नर नारी को कही कई कई कोई उत्तर नहीं देती वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही है ऐसे देखती है मानो भूखी व्याघिन हरिणियों को देख रही हो तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल रही राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं पवन राम बिन जीवन या सा विपुल योग प्रजा कुलानी जन जल चर पाने अति विषाद बस लोग लोगाई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 कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही रास्ति लक क्यों क्यों होता है सब माता कई कई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया नव गयंद रघुबीर मनो राजान छोट जाने बन गवन सुने आनंद अधिकान श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और रात तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे के बेड़ी के समान है वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है रघु कुल तिरक दो जोर दो हाथा मुदित मातपदाय था दिन यसी सलाई उरली है भूषण छावर की नार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुल कित गाता गोदराखी पुन हृदय लगाए स्रबत प्रेम रस पयद सुहाए रघुकुर तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया माता ने आशीर्वाद दिया अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े ने उठावर किए माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं श्री राम को अपनी गोद में बैठा फिर हृदय से लगा लिया सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे प्रेम प्रमोदन कछ कह जाये रंग धनद पद जनु सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी कहु तात जनने ने बलिहारी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 माता बलिहारी जाती है कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुखी सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है जही चाहत नर नारी सब नारियारत यही भारत जिम चातक चातक त्रिषित शरद ऋतु स्वा तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं